परम पिता परमात्मा का स्मरण हमारे प्रयोजनों को भली प्रकार सिद्ध करने में सहायक परमात्मा परमात्मा को बहुत से संबोधन महर्षि दयानंद ने आर्यनय में दिए हैं आर्य को भक्त को परमात्मा का संबोधन कैसे करना चाहिए किस किस तरह के शब्दों से परमात्मा को हम संबोधित कर सकते हैं उसका विस्तृत प्रारूप प्रदर्शन इस पुस्तक में हमें प्राप्त होता है और प्रत्येक संबोधन विशेष ज्ञान को देने वाला होता है प्रत्येक संबोधन परमात्मा के विशेष स्वरूप को बताने वाला होता है उस संबोधन को करते हुए परमात्मा के उन उन गुणों को हम समझते हैं अपने पर और संस्कार डालते हैं परमात्मा को उन गुणों से युक्त देखते हैं तो उन संबोधनों के क्रम में अगला संबोधन है हे अर्थ सुसाधक परमात्मा को संबोधित किया हे परमात्मा आप अर्थ सुसाधक हैं उसको समझने के लिए पहले अर्थ ये शब्द है फिर आगे सुसाधक कहा को भी और स्पष्टता से देखना चाहे तो सु और साधक अर्थ का तात्पर्य हम सामान्य रूप से धन से लेते हैं जैसे कि अर्थशास्त्र धन वित्त रुपया पैसा मुद्रा और इससे जुड़ी चीजें सोने चांदी अन्य संपत्तियां भवन इत्यादि ये भी अर्थ हैं क्योंकि इसकी हम कामना करते हैं इच्छा करते हैं प्रत्येक व्यक्ति अर्थ को चाहता है धन को चाहता है और वो उन्हें इसलिए चाहता है क्योंकि उनसे वो अपने जीवन के लिए उपयोगी साधनों को खरीद सकता है उपलब्ध कर सकता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है अपने परिवार की और मिष्ट मित्रों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है जिसकी हम इच्छा करते हैं वो अर्थ कहलाता है तो यहां परमात्मा अर्थ का सुसाधक है अच्छी प्रकार से सिद्ध करने वाला है और अधिकांश ईश्वर भक्त तो ये मानते हैं कि हमारे पास में जो धन है रुपया पैसा है संपत्ति है वो परमात्मा की कृपा है परमात्मा ने दिया है और जिनके पास धन की न्यूनता होती है वो परमात्मा से धन की प्रार्थना भी करते हैं बार बार प्रार्थना करते हैं परमात्मा को कोई किसी भी रूप में मानता हो वे सब परमात्मा से जो प्रार्थना करते हैं उसमें धन की प्रार्थना सबसे अधिक होती है सबसे अधिक बार की जाती है क्योंकि वो धन के अंतर्गत ही सब सुविधाओं की प्राप्ति देख रहा होता है तो महर्षि ने यहां लिखा हे अर्थ सुसाधक परमात्मा अर्थ को अच्छी तरह से सिद्ध करने वाला है साधक है तो क्या परमात्मा को हम इसी तरह पुकारते रहें हमारे को धन प्रदान करें ये रुपया पैसा और क्या परमात्मा ऐसे सीधे सीधे हमें धन प्रदान करता है हम केवल प्रार्थना करते रहें और परमात्मा हमें धन दे दे अथवा हम कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं कुछ मेहनत कर रहे हैं धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और साथ में ईश्वर से प्रार्थना की मेरे को बहुत धन प्राप्त हो जाए क्या परमात्मा इन सब धनों को रुपए पैसे को देता है ये प्रश्न उठता रहता है यहां महर्षि दयानंद ने जो अर्थ शब्द का प्रयोग किया इसको व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए ये केवल रुपया पैसा नहीं अन्य जितने साधन हैं प्रकृति प्रदत्त जो साधन हैं, प्रकृति में जो साधन हमें मिल रहे हैं वे भी अर्थ हैं, क्योंकि उनसे भी हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है यहां हमें उन अर्थों को लेना है उन साधनों को लेना है जिनका परमात्मा साधक हमें प्रदान करता है अर्थ सुसाधक का तात्पर्य यदि मात्र ये रुपया पैसा ले लिया जाए तो परमात्मा इन्हें सीधे सीधे हमें नहीं देता है ये हम पुरुषार्थ करते हैं परमात्मा की दी हुई शक्ति सामर्थ्य से पुरुषार्थ करते हैं परमात्मा की दी हुई इंद्रियों से पुरुषार्थ करते हैं परमात्मा की दी हुई इस प्रकृति में प्रयत्न करते हैं तो प्रकृति से हमें अन्न आदि की प्राप्ति होती है तो परमात्मा हमें अर्थ देता है किस रूप में अन्न वनस्पति के रूप में जल के रूप में दूध के रूप में अन्य बहुत से पशु पक्षियों के रूप में जिसको हम अर्थ कहते हैं वित्त, मनी वो तो गौण रूप से अर्थ है क्योंकि वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति का साधन है और इसलिए हम उसकी इच्छा भी बहुत करते हैं सारी दुनिया उसके लिए पागल हुई भी है यदि रुपए का धन का कोई मूल्य ना हो उससे कुछ खरीदा ना जा सके उसको कोई नहीं चाहेगा इससे पता लगता है कि यह रुपया पैसा वास्तव में अर्थ नहीं है यह अर्थ का साधन है जो चीजें हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति का यह साधन है तो परमात्मा उस अर्थ को हमें दिलाता है उसका साधक है जो वास्तव में अर्थ है और उसका वो सुसाधक है बहुत आसानी से सरलता से बहुत अच्छी तरह से हमें देता है सामान्य रूप से कोई बेरोजगार व्यक्ति हो उसको बहुत कष्ट होता है कैसे धन कमाऊ कहा कमाऊ कहा नौकरी लगेगी क्या काम करूंगा उसे बहुत कठिन लगता है तो सुसाधक कहां हुआ परमात्मा लेकिन जो मेहनत करता है किसान मेहनत करता है माली मेहनत करता है बाग बगीचे लगाता है इन सब से जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं भूमि में से जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं समुद्र से जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं विभिन्न रत्न प्राप्त होते हैं विभिन्न धातुएं भूमि में से प्राप्त होती हैं इन सबके लिए हम जितना प्रयत्न करते हैं वो हमें बहुत अधिक भी लगता है कठिन भी प्रतीत होता है लेकिन वो सारा प्रयत्न बहुत थोड़ा है उस थोड़े से प्रयत्न से हम इतना सारा प्राप्त कर लेते हैं एक किसान थोड़ी मेहनत करता है वैसे काफी मेहनत होती है लेकिन उस मेहनत से श्रम से जितनी प्राप्ति होती है उसकी तुलना में वो श्रम कम है जीवात्मा और मनुष्य थोड़ा प्रयत्न करता है और उसे बहुत मिल जाता है कोई व्यक्ति जंगल में जाए वहां से फल फूल तोड़े लकड़ियों की प्राप्ति करे बहुत मेहनत लगती है धूप में जा रहा है पसीने आ रहे हैं लेकिन उसे वो चीजें बनी बनाई मिलती हैं वहां पर बहुत आसानी से ले लेता है बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है हमें वायु एक हमारा अर्थ है वो बहुत आसानी से प्राप्त है जल बहुत आसानी से प्राप्त है शहरों में और गांवों में जितना भी जल का संकट हो वो हमारी अव्यवस्था है लेकिन जल हमें बहुत आसानी से प्राप्त है ऊर्जा प्रकाश हमें बहुत आसानी से प्राप्त है पौधे बहुत आसानी से उग रहे हैं कितने तो अपने आप हाँ ही उगते रहते हैं ये शरीर हमें बहुत आसानी से प्राप्त हुआ है ये जो रचना बनाकर के ईश्वर ने दे दिए इसके लिए इस शरीर की प्राप्ति के लिए हमारा क्या प्रयत्न है कहें कि हमने ऐसे कर्म किए उसके अनुसार परमात्मा ने ये दिया तो प्रयत्न किए हमने पुण्य कर्म किए अच्छे कर्म किए उसका फल है ये और उसमें बहुत प्रयत्न हुआ है हमारा लेकिन वो कर्म के लिए प्रयत्न किया लेकिन उस कर्म के फल के रूप में जो शरीर मिला इसके लिए हमारा क्या प्रयत्न है ये तो परमात्मा की कृपा है कर्मानुसार कृपा है और जितना अच्छा शरीर परमात्मा ने हमें दिया है वो हमारे प्रयोजनों को पूर्ण करने में बहुत सहायक है बहुत सरलता है हम परमात्मा की सहायता को हटा करके देखें कि हम तब अपने प्रयोजनों को कैसे सिद्ध कर सकते अर्थ का मतलब प्रयोजन जो हम चाहते हैं हम सुख को चाहते हैं हम दुख से हटना चाहते हैं उसके लिए हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हम वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं परमात्मा को हटा दें, परमात्मा की सहायता को हटा दें फिर देखें कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं जिस प्रयोजन को हमें प्राप्त करना है उसके लिए परमात्मा ने सारी व्यवस्थाएं करके दे दिए बहुत अच्छी तरीके से करके दी दिए शरीर ही अपने आप में इतना अद्भुत है कि इतनी सुव्यवस्थाएं हैं हमें कुछ पाना है तो कर्म करना होगा उसके लिए साधन दे दिए कर्म करने से पूर्व हमें कुछ जानना होगा देखना होगा तब हम ठीक जगह पर कर्म कर सकेंगे उस जानने के लिए उसने सारे साधन दे दिए न केवल एक तरीके से जानने के साधन पांच पांच तरीके से जानने के साधन दिए हम वस्तु को देख भी सकते हैं सुंग भी सकते हैं चख भी सकते हैं स्पर्श कर सकते हैं इतने जानने के साधन दे दिए और वो जानना भी हमारे लिए बड़ा सहज है आंख खोली और हमें दिखने लगता है वस्तु के पास गए और हमें स्पर्श पता लग जाता है हाथ को आगे बढ़ाया गंध का ज्ञान बहुत आसानी से होता है उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता हमें तो हमें जिस प्रयोजन की पूर्ति करनी है जो हमारा अर्थ है लक्ष्य है सुख की प्राप्ति परमात्मा उसका सुसाधक है बहुत अच्छी तरह सिद्ध करने वाला है उसने सिद्ध किया है जब आध्यात्मिक व्यक्ति इस मार्ग पर चलने लगता है लक्ष्य उसने बना लिया ईश्वर का आनंद पाना है शुद्ध सुख को पाना है मुक्ति को पाना है अब उसके लिए वो प्रयत्नशील है और उस प्रयत्न में उसे जगह जगह बाधाएं दिखाई देती ईश्वर का आनंद प्राप्त करने के लिए एकाग्र होना है विचारों को रोकना है अब विचार रुकते ही नहीं कभी ये विचार कभी वो विचार कभी संसार की ये कामना कभी वो कामना कभी राग और कभी द्वेश ये परमात्मा ने कैसा मन बना करके दे दिया जो कि एकाग्र ही नहीं होता मन के माध्यम से बुद्धि के माध्यम से शरीर के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना है परमात्मा ने कैसा शरीर बना दिया कि हम अधिक देर बैठ ही नहीं पाते परमात्मा ने कैसा शरीर बना दिया कि हमें रात को नींद ही नहीं आ रही है परमात्मा ने कैसा शरीर बना दिया कि हमारे में दुर्बलता है परमात्मा ने कैसी बुद्धि दे दी कि हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा है इत्यादि बातें साधकों के मन में आती रहती है ये परमात्मा का दोष नहीं है ये हमारे उपयोग का दोष है परमात्मा तो सुसाधक ही है हमारे प्रयोजन का सुसाधक है इस चंचल मन को ही हम इतनी गालियां देते रहते हैं इस चंचल मन नहीं होता तो मैं एकाग्र हो जाता स्मृतियां नहीं होती तो मैं पिछली बातों को याद नहीं करता झगड़ों को औरों को आकर्षणों को तो परमात्मा का एकाग्रह के ध्यान कर लेता सारा दोष मन के ऊपर मन की चंचलता पे हम डाल देते हैं लेकिन परमात्मा ने हमारे अर्थ की सिद्धि के लिए जो मन दिया है वो सुसाधक है ऐसा मन होने पर ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं इतना सक्षम इतना तीव्र इतनी शीघ्रता से सोचने वाला पिछली स्मृतियों को लाने वाला पिछले अनुभवों को हमें बताने वाला ऐसी बुद्धि और ऐसा मन होगा तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा ने मन बुद्धि ऐसे बना के दिए जो हमारे अर्थ के सुसाधक हैं इसी तरह हम इंद्रियों पे भी बहुत दोष देने लगते हैं अंदर चंचलता है अंदर विभिन्न विषय आ रहे हैं क्यों क्योंकि इंद्रियां बाहर की तरफ देख रही हैं। इंद्रियों का आकर्षण इतना अधिक है संसार को दोष देने लगते हैं प्रकृति इतनी आकर्षक है भौतिक सुख इतने आकर्षक परमात्मा ने बना दिए हैं कि वहीं फंस करके रह जाते हैं तो या तो व्यक्ति मन को मारने लगता है इंद्रियों को मारने लगता है इंद्रियों को बंद कर देगा उनका उपयोग बंद कर देगा संसार के पदार्थों से अपने को अलग करेगा कि संसार के पदार्थों को देखा तो आकर्षण होगा और जाने अनजाने परोक्ष रूप से वो परमात्मा को ही दोष देता है ये सारा झंझट परमात्मा ने खड़ा क्यों किया है जो कि मुक्ति में बाधा है इतना आकर्षक संसार बनाया क्यों है ये इंद्रियां ऐसी क्यों बनाई है जो विषयों की तरफ आकर्षित होती है तो अपने दोष को व्यक्ति कम देखता है अपने अप्रयत्नों को आलस्य को कम देखता है वो प्राय दूसरी चीजों पे दोष डालता है क्योंकि वो एक तरह से समझता है मैं तो बहुत प्रयत्न कर रहा हूं लेकिन परमात्मा अर्थ का सुसाधक है हमारा जो प्रयोजन है मुक्ति प्राप्ति उसका वो सुसाधक है बाधक नहीं है तो आध्यात्मिक व्यक्ति कहेगा ठीक है परमात्मा तो साधक है परमात्मा तो चाहता है लेकिन ये प्रकृति बाधक है ये आकर्षक संसार बाधक है अब क्या परमात्मा का कर्तृत्व यहां पर नहीं है कि परमात्मा ने ही इस रूप में बना करके नहीं दिए परमात्मा ने ही दी है तो क्या परमात्मा एक तरफ तो हमें मुक्ति प्राप्ति की इच्छा रखता है कि हम संसार के आकर्षण से बचकर के मुक्ति को प्राप्त करें और दूसरी तरफ यह आकर्षण उसने हमारे लिए पैदा किए जानबूझ करके कि जीवात्मा यहां फंसे परोक्ष रूप से हम परमात्मा को भी यहां दोष देने लग जाते हैं परमात्मा ने जो प्रकृति भी दी है जितनी आकर्षक प्रकृति भी दी है वो भी हमारे अर्थ की सुसाधिका है परमात्मा ने प्रकृति ऐसी बना के दी है कि वो हमारे प्रयोजनों को अच्छी तरह सिद्ध करती है हमारे प्रयोजन दोनों हैं भोग और अपवर्ग अंतिम अर्थ अंतिम प्रयोजन अपवर्ग है लेकिन अपवर्ग की प्राप्ति के लिए हमें भोग भी तो चाहिए हमें साधन भी तो चाहिए और परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है कि जब जब हम अतिरिक्त आकर्षण में जाते हैं वहां वो सावधान करता ही है व्यवस्था ऐसी बनी हुई है जैसा कि हम पिछले संबोधन में देख रहे थे और अगले संबोधन में भी देखेंगे परमात्मा की जो भी व्यवस्था है चाहे आकर्षक प्रकृति हो चाहे संसार हो वो सब हमारे अर्थ का सुसाधक है ऐसा ही परमात्मा ने बनाया है अध्यात्म में रहते हुए हमारे किसी दृष्टिकोण में हमारे किसी कथन में परमात्मा पर कोई आक्षेप आए ये हमारी ना समझ होती है ना समझी होती है हम परमात्मा को मान भी रहे हैं परमात्मा को पाना भी चाहते हैं उसके अनुसार चलना भी चाहते हैं लेकिन परोक्ष रूप से हम परमात्मा को ही यहां पर दोष देते रहते हैं महर्षि ने लिखा हे अर्थ सुसाधक परमात्मा हमारे प्रयोजन मुक्ति को मोक्ष का सुसाधक है अच्छी तरह से सिद्ध करने वाला है उससे अधिक अच्छी तरह से कोई सिद्ध नहीं कर सकता इन साधनों को देकर के भी और हमारे अंतकरण में प्रेरणा देकर के भी ये इतने ज्ञान को देने वाला संभालने वाला मन और बुद्धि देकर के मार्ग को बता करके सब कुछ तो उसने दिया है हम किस चीज की न्यूनता देखें कि परमात्मा हमारे अर्थ का सुसाधक नहीं है ये बाधक है कोई एक चीज हमें पता लगे कि परमात्मा देखिए इस दृष्टि से हमारे प्रयोजन का साधक नहीं है बाधक है कोई एक चीज हमें प्रतीत हो कि मनुष्य जन्म से हम मुक्ति को पा सकते हैं लेकिन क्या करें परमात्मा हमें भिन्न शरीरों में भेज देता है पेड़ पौधों में पशु पक्षी में तो कहां साधक हुआ अगर वो हमारा साधक होता सुसाधक होता तो हमें फिर मनुष्य जन्म देता अगर परमात्मा सुसाधक होता तो मुझे स्वस्थ शरीर दे देता परमात्मा सुसाधक होता तो मेरे को ऐसी बुद्धि दे देता कि मैं संसार की तरफ आकर्षित ही नहीं होता ये सब विपरीत मान्यताएं। ये हमारे अपने दोष हैं हम एक तरफ स्वतंत्रता भी चाहते हैं और एक तरफ इच्छित लक्ष्य को भी पाना चाहते हैं परमात्मा ने दोनों दिए हैं हम स्वतंत्रता से उचित साधन भी चाहते हैं परमात्मा ने वो साधन भी दे दिए हैं यदि परमात्मा सीधे सीधे हमारे लक्ष्य की तरफ ले जाता और स्वतंत्रता नहीं देता कि हम संसार की तरफ आकर्षित ही नहीं हो तो हमारी स्वतंत्रता नहीं रहती आत्मा उसको नहीं चाहेगा और यदि केवल स्वतंत्रता दे देता कि तुमको जो करना है करो मैं कुछ नहीं देता तुम्हें कोई साधन नहीं देता तो भी हम नहीं कर सकते थे परमात्मा ने साधन भी दिए और स्वतंत्रता भी दी और साधन भी ऐसे दिए कि वो मुक्ति के ही साधक बनते हैं जितनी भी बाधा है वो हमारी अपनी उत्पन्न की हुई है अन्य मनुष्य जो बाधा करते हैं अन्य समाज जो हमारे लिए बाधा करता है परमात्मा ने तो उसके लिए भी व्यवस्था कर रखी है वहां भी वो न्याय करके हमें क्षतिपूर्ति कर देता है अब अन्य भी मनुष्य हैं तो बाधा तो होती ही है हो सकती है दूसरे अन्याय कर सकते हैं लेकिन वहां भी परमात्मा सुसाधक किए है हमारे मन में प्राय ये बातें आ जाती हैं कि ये ये व्यक्ति मेरी बाधक है परमात्मा करे ये सब हट जाए जो हमें बाधा लगती है व्यक्ति समाज संस्था ये सब हट जाए तो ये परमात्मा ने इनको क्यों पैदा कर रखा है ऐसे व्यक्तियों को क्यों मनुष्य जन्म दे रखा है इत्यादि बातें हमारे मन में आती रहती ये सब परमात्मा के विपरीत सोच हमारा हो जाता है परमात्मा ने अपनी व्यवस्था से इनको उत्पन्न किया इनको भी मनुष्य शरीर मिलना चाहिए मिले हैं और ये जो बाधा खड़ी कर रहे हैं फिर भी परमात्मा तो हमारे अर्थ का सुसाधक ही बना हुआ है कभी बाधा नहीं होने देता अन्यों से पैदा की गई बाधाओं का निवारण भी वो करता है इसलिए परमात्मा अर्थ का सुसाधक है जो हम चाहते हैं जो हमारी आंतरिक वास्तविक इच्छा है आत्मा की उसकी सिद्धि परमात्मा ही करता है परमात्मा की व्यवस्था से ही होती है तो उस दृष्टि से परमात्मा को हम मन में रखेंगे तो इस मार्ग पर चलने में अपने प्रयोजन की प्राप्ति में हमें सहायता होगी हम अनावश्यक दूसरों को दोष देने में समय को व्यर्थ नहीं करेंगे अनावश्यक दुखी नहीं होंगे उसके लिए जितना प्रयत्न करना है उस बाधाओं के निवारण के लिए उचित प्रयत्न उतना करेंगे उसके आगे निश्चिंत जो भी हो तो हम अपना अधिक समय ईशोर लगा सकेंगे और परमात्मा के प्रति विपरीत भावनाएं जो हमारी हैं वो हम हटा सकेंगे परमात्मा ही अर्थ का सुसाधक है और परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप जो जो अन्य व्यक्ति चलते हैं परमात्मा के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं प्रकृति में शरीर में वो भी हमारे लिए सहायक बनते हैं वो उस पर परंपरा से वो भी परमात्मा के द्वारा ही है ये सब हमारे अर्थ के सुसाधक हैं इस शरीर को हम अपने लक्ष्य प्राप्ति में सहायक समझे इन इंद्रियों को हम परमात्मा की प्राप्ति में सहायक समझे इस प्रकृति को परमात्मा की प्राप्ति में सहायक समझे ये सब परमात्मा की व्यवस्था है परमात्मा को और परमात्मा की व्यवस्था को अपने प्रयोजन में हम सुसाधक मानते हुए चलें और जहां जहां बाधक प्रतीत हो रहा हो और समझ लें कि हम कुछ गलत उपयोग कर रहे हैं मिथ्या ज्ञान से कर रहे हैं उसको सुधारने का प्रयास करके उन सब चीजों को प्रकृति को उन इंद्रियों को और उन शरीरों को हम अपने लिए उपयोगी बना ले सुसाधक बना ले इस रूप में परमात्मा फिर हमेशा हमें अर्थ का सुसाधक ही प्रतीत होगा भावना को मन में रखते हुए प्रभु का स्मरण करेंगे ओम का उच्चारण